आध्यात्म रामायण उत्तरकांड प्रथम सर्ग भगवान राम के यहाँ अगस्त्यादि मुनीश्वरों का आना और रावणादि राक्षसों का पुरुचरित्र सुनाना जयति रघुवंशतिल कौसल्यादयनंदन हो राम दस वन निधन कारी दासरथीपुंड काक्ष श्री कौशल्याजी के हृदय को आनंदित करने वाले दशवदन रावण को मारने वाले रघुवंश तिलक दशरथ कुमार कमल नयन भगवान राम की जय हो पार्वती पार्वतीवाच अथ राम किम करोत् कौसल्यानंदवर्धन हवा मृधे रावणादी राक्षन्ीम विक्रम अभिषिक्तस्वयोध्याघव मयासमताप्य कति वर्षा भूतले स्थितीलया दिव परमात्मा सनातन अत्यजन्मानुषम्लोकम कथम अन्ते रघुद्व श्री पार्वती जी बोली कौसल्याजी के आनंद को बढ़ाने वाले महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में राक्षसों को मारकर अयोध्यापुरी में सीता जी के सहित राजाभिषिक्त होने के अनंतर कौन सा कार्य किया लीला ही से माया मानव भाव को प्राप्त हुए वे सनातन परमात्मा पृथ्वी तल पर कितने वर्ष तक रहे तथा अंत में उन रघुनंदन ने इस मृत्युलोक का किस प्रकार त्याग किया तदाख्या हि भगवन् सद्या मम्म प्रभो कथापि यो सभा स्वाद्य तृष्ण मेती वर्धते रामचंद कथा हे प्रभु मुझ श्रद्धावती को आप यह सब वृत्ं सुनाइए हे भगवान श्री राम कथा मृत का आस्वादन करने से मेरी तृष्णा बहुत ही बढ़ती जाती है इसीलिए आप श्री रामचंद्र जी की कथा विस्तार पूर्वक कहिए श्री महादेववाचम राक्षसा वधम कृप्वाध्य रास्थित आयुर्जो सर्वे श्रीराम अभिवंद तो श्री महादेव जी बोले हे पार्वती राक्षसों का वध करने के अनंतर भगवान राम के राज्यपद पर विराजमान होने पर समस्त मुनिजन उनका अभिवादन करने के लिए आए विश्वामि कणो दुर्वासागुंगिरा कश्यपो वादेवता सप्तर्षो मला अगस्त्य मुन सहिभ्य तो द्वारा रावस्लता द्वार ब्रवीत उस समय विश्वामित्र असीत कर्णव दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यप वामदेव अत्रि तथा निर्मल स्वभाव सप्तरसी गण और अपने शिष्यों तथा अन्यन्निजनों के सहित अगस्त्य जी आए उन अगस्त्य जी ने भगवान राम के द्वार पर पहुँच द्वारपाल से कहा ब्रू भुनयः राम मुनयः समागत्य बहिः स्थिताः अगस्त्य प्रमुखांदितुम तुम तो महाराज राम से जाकर कहो कि आपका आशीर्वादों से अभिनंदन करने के लिए अगस्त आदि समस्त मुनिगण आए हैं और बाहर खड़े हुए हैं प्रतिहारो रामम अगस्त्य वचनाधतम नमस्कृत्य प्रभु देव तथा प्राप्त बहिपस्थित तब द्वारपाल अगस्त्य जी के कहने से तुरंत ही भगवान राम को नमस्कार कर उनसे अति अतिविनयपूर्वक यो कहने लगा वह हाथ जोड़कर बोला देव आपके दर्शनों के लिए मुनियों के सहित श्रीअगस्त्यजी आए हैं और बाहर खड़े हुए हैं तमुवाच द्वारे यथा सुखम पूजिता सुरेश रत्न विभूषि दृष्टारा वो मुंशीघ्र प्रत्युत्थाजलिप्घादिरा पूज्य काम दिभेद्यधि भगवान राम ने द्वारपाल से कहा उन्हें आनंदपूर्वक भीतर ले आओ तब मुनियों ने विधिवत पूजित होकर नाना प्रकार से रत्नों से विभूषित महल में प्रवेश किया भगवान राम मुनियों को देखते ही तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए और अर्घ्य पाद्यादि से उनका पूजन कर उन्हें विधिपूर्वक एक एक गौ भेंट की ो दिव्यास यथार उपष्टा प्रहिष्टाश्च मुजिता कुशला सर्वे राम कुशल अब्रुवन् कुशल ते महाबाहो सर्वत्र रघुनंदनः फिर उन सबको नमस्कार कर यहाँग्य दिव्य आसन दिए उन पर वे मुनिगण भगवान राम से पूजित होकर अति हर्ष विराजमान हुए श्री रामचंद्र जी द्वारा कुशल पूछे जाने पर सबने अपनी कुशल कही और उनसे बोले हे रघुनंदन हे महाबाहो तुम्हारे राज्य में तो सर्वत्र कुशल है ना नीम प्रपश्यामो हतशत्रु मरिंदम निम् रते राम रावणो राक्षसेश्वर स धनुष तम हिलोकास्ति विजय तुम शक्त ए बही सर्वे राक्षसा रावणा हे शत्रुदमन आज हम बड़े भाग्य से आपको शत्रुहीन देख रहे हैं हे राम आपके लिए राक्षस राज रावण का मारना कुछ भारी नहीं था क्योंकि आप धनुष धारण करने में तीनों लोगों को जीतने में भी समर्थ हैं हमारे सौभाग्य से आपने रावण आदि सभी राक्षसों को मार डाला संयमें तह रामणस्थर्हणम असय संप्राप्त रावणेरिपूदनम अंत अंत प्रतिमा सर्वे कुंभकर्णाद मृदे अंत प्रतिमता दत्ताचे पुराशय दक्षिणाक्ष जीवती और हे महाबाहु रावण का मरना तो फिर भी सुगम था परंतु रावण के पुत्र मेघनाथ का वध करना तो बड़ा ही दुष्कर कार्य था एक णादि सभी राक्षस युद्ध में काल के समान थे हे रघुश्रेष्ठ वे सब आपके काल के समान कराल बाणों से मारे गए आपने हमें तो पहले ही अभेदान दे दिया था अब आप स्वयं भी इन राक्षसों को युद्ध में मारकर कृतकृत हुए जीवित हैं श्रुवात भाषितम तेह साम भावितात्मनाम गत्वा राम रावणादीनं रावण कुण दिराक्षा जैनो हिमाचत उन आत्मनिष्ठ मुनीस्वरों का भाषण सुन श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत विस्मित हो उनसे हाथ जोड़कर पूछा हे hey, मुनिगण आप लोग त्रिलोक विजयी रावण और कुंभकर्णादिराक्षसों को छोड़कर रावण के पुत्र मेघनाद की ही प्रशंसा क्यों करते हैं ततवचन शुवा राघवस्व महात्म कुंभतेजा राम प्रीतवचो ब्रवीत तृणुराब यथा वृत्त रावणे रावणस्य च जन्मकर्म वरादानं बरादान मम महाराज रघुनाथ जी के वचन सुनकर परम तेजस्वी मनोहर अगस्त जी ने उनसे अति पूर्वक कहा हे hey राम तुम रावण और उनके पुत्र के जन्म कर्म और वर प्राप्ति आदि का वृत्तांत सुनो मैं उनका संक्षेप से वर्णन करता हूँ पुरा कृतयुगे राम पुलस्तो ब्रह्मण सुत तपस्तप गतो विद्वान मेरो पार्श्व महाभति तृणबिंदोराश्रमे सौ नवसन्मुनिपुंग तपस्ते पे महातेजा स्वाध्याय निरतः सदा हे राम पूर्व में सतयुग में ब्रह्मा के पुत्र महामति विद्वान पुलस्थजी तप करने के लिए सुमेरु पर्वत पर गए देव महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ तृणबिंदु के आश्रम में रहने लगे और वहां निरंतर स्वाध्याय प्रणोज में तत्पर रह तप करने लगे तत्र महारम्य देवगंधक गायनों नृत्स्तः हसन्त बाधय पुनस्तः तपो विघ्न चक्रु सर्वा अनिंदता ततः क्रुद्धो महातेजा ब्याजार वचो महत उस महारमणी आश्रम में देवता और गंधर्वों की सुंदरी कन्याएं गाती भजाती और हस्ती हुई नाचने तथा तो पुलस्थजी के तप में विघ्न डालने लगी तब महातेजस्वी पुलस्थी अत्यंत क्रुद्ध होकर बोले व्या दृष्टिपथम गे सागर्भधारिय सर्वा साप संविघ्न तम देशम पृचक्रमु तिरबिंदोसुराजर्षे कन्या तन्नाशनोध विचारा मुर्भयाहतम प्रपस्ती जिस देव या गंधर्व कन्या पर मेरी दृष्टि पड़ जाएगी वही गर्भवती हो जाएगी तब उस साप से भयभीत होकर उनमें से कोई भी उस स्थान पर न आई किंतु से राजणबिंदु की कन्या ने ये वाक्य नहीं सुने इसलिए वह मुनीश्वर के सामने निर्भयतापूर्वक उन्हें देखती हुई घूमती रही पाण्डूरत सा मुकृत चक्षुषा इससे वह गर्भवस्था को प्राप्त होकर पीली पड़ गई तथा उसके स्तन स्थूल होकर साफ प्रकट होने लगे अपने शरीर को विवरण हुआ देख वह डरती हुई अपने पिता के पास आई जब उसे महातेजस्वी राजर्षि तृण बिंदु ने देखा तो उन्होंने ध्यान द्वारा अपने ज्ञान दृष्टि से मुनिभर पुलस्त का सब कृत्य जान लिया ताम कन्यामिर्भरिया पिता ताम प्रग्या कन्याम वाद मिथ्येषण मुनि प्रीच दास उ तिता तृणबिंदु ने वह कन्या मुनिश्रेष्ठ पुलस्त को दी और उन्होंने बहुत अच्छा कह उसे स्वीकार कर लिया उसे अत्यंत शुश्रुषापरायण देख मुनिवर पुलस्त ने उससे प्रसन्न होकर कहा मैं तुझे दोनों वंशों मातृपक्ष और पितृपक्ष को बढ़ाने वाला एक पुत्र दूंगा ततः प्राशुत सा पुत्रस्यालोकस्रुत विस्रवाई विख्यात पौलस्तो ब्रह्म विन्मि ये शीलादीक दृष्टि भरद्वाजो महामुनिभ्या स्वाम दुहितर दधो तब उस कन्या ने पुलस्थ जी द्वारा एक त्रिलोक विख्यात पुत्र को जन्म दिया जो पुलस्थपुत्र ब्रह्मवेत्ता मुनिवर विस्वा के नाम से प्रसिद्ध हुआ विस्वा का शील स्वभाव आदि देखकर महामुनि भरद्वाज ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पुत्री विवाह दी